देवी भागवत दूसरा स्कंद उत्तंक बोले विष उतारने वाला कश्यप ब्राह्मण आ रहा था तक्षक श्रापवश काटता और वह ब्राह्मण उन्हें जिला देता पर धन देकर तक्षक ने उसे लौटा दिया इसी से राजा के मृत्यु हुई अतय राजन इतने पर भी आपके पिता संहार करने वाला वह वा तक्षक क्या वैरी नहीं हुआ निपवर प्राचीन समय की बात है रुड़ू की भारिया को सर्प ने काट लिया था वह मर गई थी रुरु मुनि के साथ सभी उसका विवाह भी नहीं हुआ था रुरु ने उसे पुनः जीवित कर दिया साथ ही अपने घोर प्रतिज्ञा की कि जो जो सर्प दिखाई पड़ेगा उसे अवश्य ही आयुष से मार डालूंगा राजन यो प्रतिज्ञा करने के पश्चात रुरु हाथ में शस्त्र लेकर जहाँ कहीं भी सर्प मिलते उन्हें मारता हुआ भूमंडल पर चक्कर लगाने लगा एक समय की बात है एक बूढ़ा अजगर सर्प वन में बैठा था उस पर रुरु की दृष्टि पड़ गई तब डंडा लेकर वह उसे मारने के लिए पास पहुंच गया और क्रोध में आकर डंडा जमा दिया चोट लगने पर उस सर्प ने रुरु से कहा ब्राह्मण मैं तो तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं करता फिर तुम मुझे क्यों मार रहे हो रुरु ने उत्तर दिया एक सर्प ने मेरी प्राण प्रिया को डस लिया था इससे उसके प्राण निकल गए थे सर्प उस समय मैंने अत्यंत दुखी होकर ऐसी प्रतिज्ञा कर ली थी अजगर सर्प बोला मैं नहीं काटता जो काटते हैं वे तो दूसरे ही सर्प हैं उनका और मेरा शरीर एक समान है ऐसा मानकर मुझे मारना तुम्हें उचित नहीं मुनिवर उत्तंक कहते हैं यह अजगर सर्प मनुष्य की भाषा में मनोहर वाणी बोल रहा था अतः रूरू ने उससे पूछा तुम कौन हो और तुम्हें कैसे अजगर की योनि मिल गई अजगर बोला दुज्वर प्राचीन समय की बात है मैं एक ब्राह्मण था मेरा एक मित्र था जिसकी खेचर नाम से प्रसिद्धि थी वह मेरा मित्र खेचर सुप्रसिद्ध धर्मात्मा सत्यवादी और जितेंद्री ब्राह्मण था मैंने मूर्खता व तृण का एक सर्प बनाकर उसे धोखे में डाल दिया उस समय वह मेरा मित्र अग्निशाला में बैठ अग्निहोत्र कर रहा था सर्प को देखकर वह आतंकित हो गया उसके सभी अंग काँपने लगे अत्यंत घबराहट उत्पन्न हो गई रहस्य खुल जाने पर उसने मुझे श्राप दे दिया कि अरे मूर्ख तूने सर्प से मुझे भयभीत किया है अतः तू भी सर्प हो जा मुझे तुरंत सर्प की योनि मिल गई फिर जब मेरी प्रार्थना से अत्यंत संतुष्ट होने पर द्विजर खेचर की क्रोधाग्निकुशांत हुई तब उन्होंने मुझसे कहा सर्प मुनिवर रूरू इस शाप से तुम्हारा उद्धार करेंगे प्रमति से रुरू का जन्म होना निश्चित है वही मैं सर्प हूँ और तुम रुरू हो मेरी इस उत्तम बात पर ध्यान दो ब्राह्मणों के लिए अहिंसा सर्वोत्तम धर्म है इसमें कुछ भी अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए विद्वान ब्राह्मण को चाहिए कि वह सर्वत्र दया भाव रखे